ब्राह्मण वर्त वर्णन ऋषियों ने कहा आपके द्वारा वर्णित यह महान आख्यान हमने सुन लिया है इसमें मनुओं के साथ प्रजाओं का तथा ऋषियों के सहित देवों का पितरों का गंधर्वों का भूतों का पिशाच उग और राक्षसों का दैत्यों का दानवों का यक्षों का और पक्षियों का वर्णन है इन सबके अत्यंत अद्भुत कर्म है तथा धर्म आदि का भी निश्चय है और बहुत ही विचित्र कथा के योग हैं और अति उत्तम तथा श्रेष्ठ जन्म है यह सभी का हमने भली प्रकार से श्रवण कर लिया है आपने जो भी वर्णन किया है वे बहुत ही श्रुति प्रिय सुंदर वाणी के द्वारा किया है और हमारे मन और कानों को सुख देने वाला है तथा अमृत के ही समान प्रीणन करने वाला है उन सब महर्षियों ने सूर्य की इस रीति से आराधना करके उनका बड़ा ही सत्कार किया था फिर उन सत्र करने वालों ने सबने पुनः सर्ग के परिवर्तन के विषय में उनसे प्रश्न किया था उन्होंने कहा था हे hey सूत जी आप तो महान पंडित हैं। अब हमको यही बतलाइए कि फिर इस सर्ग का परिवर्तन किस प्रकार से होगा जब ये सभी बंधन प्रलीन हो जाते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों में साम्यवस्था होती है और यह सर्वत्र अंधकार ऐसी परिपूर्ण होता है समस्त विकार अभी होते हैं तथा अव्यक्त आत्मा में स्थित होता है। उस समय में योजो के द्वारा सहसा ब्रह्मा जी के अप्रवृत्त होने पर यह सर्ग कैसे होता है इस सर्ग की प्रवृत्ति होने की क्या रीति होती है यही अब हम पूछते हैं उसको आप कृपा करके हमको बतला दीजिए इस तरह से जब लोम हर्षण सूच से पूछा गया था तो फिर उन्होंने पुनः उस सर्क की जैसी प्रकृति हुआ करती है उसकी व्याख्या करने का उपक्रम किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जैसे यह सर्क प्रवृत्त होगा उसको मैं आप लोगों को बतलाऊंगा हे वत्स यह सब पूर्व की ही भांति समझ लेना चाहिए और संक्षेप से अब भी समझ लो जो भी दृष्ट है उसी से अनुमान कर लेना चाहिए मैं युक्ति ऐसी तर्क बतलाऊंगा वह ऐसा विषय है जहाँ पर वाणी की पहुँच नहीं है और मन भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है वह अव्यक्त के ही समान परोक्ष है अतएव बहुत ही गहन और दुरासद है विकारों के साथ प्रति होता हुआ गुण समता से रहता है प्रधान पुरुषों के साथ धर्म से ही स्थित रहा करता है प्राणियों के सदा धर्म और अधर्म अव्यक्त में प्रलीन हो जाते हैं उस समय में सत्व मात्रात्मक अर्थात केवल सत्व स्वरूप वाला धर्म सत्व गुण में प्रतिष्ठित होता है तमो मात्रात्मक धर्म तमो गुण में प्रतिष्ठित होता है ये दोनों ही बिना ही विभाग के गुणों की समता में स्थित रहते हैं यह सभी कार्य बुद्धि पूर्वक प्रधान का ही होगा यह क्षेत्रज्ञ अबुद्धि पूर्वक उन गुणों में अधिष्ठित होगा इस प्रकार से उस समय में फिर अभिमान के साथ उनको प्राप्त होगा जिस समय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का प्रवृत्त होना चाहिए वे दोनों ही को भोज्य और भोक्तृत्व के संबंध प्राप्त होंगे इससे गुणात्मक अक्षर अव्यक्त समता में स्थित होता है वहाँ पर वे क्षेत्रत्र में अधिष्ठित विषमता को प्राप्त होता है फिर दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को व्यक्त प्राप्त होगा क्षेत्र में अधिष्ठित सत्व विकार को उत्पन्न कर देगा वह विकार महत से लेकर विशेष के अंत तक चौबीस गुणों के स्वरूप वाला है क्षेत्रज्ञ का प्रधान का और पुरुष का प्रवृत्त होंगे जो आदि देव हैं, वे प्रधान के ही ऊपर अनुग्रह करने वाले कहे जाते हैं वे दोनों अनादि और श्रेष्ठ उत्पाद तथा सूक्ष्म कहे गए हैं उस समय में अबुद्धि पूर्वक युक्त है और अशक्त पर है यह प्रत्यय रहित और अमोघ है और जल में मछली के ही समान स्थित है पूर्व में दोनों ही पूर्व की प्रवृत्ति वाले हैं और फिर सर्व को प्राप्त हो जाएगा जो अज्ञा हैं, वे रज सत्व और तम नामों वाले गुणों से प्रवृत्त हुआ करते हैं यह मनुष्य प्रवृत्ति के समय से रजोगुण से अभिपन्न होता है और महत्वभूत आदि की विशेषता और इंद्रिय तथा की विशेषता को गुणामुखी के और निमित्तों के साथ ध्यायी के ये रज सत्व और तम आरोप स्वर में विधर्मी होते हुए व्यक्त होते हैं अध्यान सभी और अज्ञाब क्षेत्र में प्राप्त हो जाएंगे फिर संसिध कार्य और करण वाले अभिमानी उत्पन्न हुआ करते हैं सभी सत्व अव्यक्त से पूर्व ही प्रसन्न होते हैं पूर्व में होने वाली स्थिति में जो भी प्राण धारी हैं, भी वे वे, वे है वे चाहे साधक होवे या असाधक होवे वे सभी स्थान प्रकरणों के साथ असंशांत हैं। वे सब कार्यो को प्राप्त करेंगे और बार बार उत्पन्न होंगे धर्म और अधर्म परस्पर में केवल गुण के ही स्वरूप वाले होते हैं और वे एक दूसरे के वर के द्वारा या अनुग्रह के द्वारा आरंभ हुआ करते हैं इसके उपरांत तुल्य प्रसुष्टि शव सर के आदि काल में विक्रिया को प्राप्त होता है गुण इस कारण से उसका प्रतिधान किया करते हैं वे उसको अच्छा लगता है वे गुण जो भी कर्म पूर्व की सृष्टि में प्रतिपन्न हुए थे वे ही बार बार सृज्यमान होते हुए प्रतिपन्न हुआ करते हैं हिंसा अहिंसा मृदु क्रूर धर्म अधर्म रित अन ये सब जो भी जिसको प्रिय लगता है उसी भाव से भावित होते हुए प्रसन्न हुआ करते हैं महाभूतों में अनेक रूपता इंद्रियों के विषयों में तथा मूर्तियों में अनेक रूपता इंद्रियों के विषयों में तथा मूर्तियों में अनेकता होती है और प्राणियों के विप्रयोग गुणों से ही प्रवृत्त हुआ करते हैं मैंने यह सर्ग आपको बहुत ही संक्षेप से बता दिया है अब ब्रह्मा जी का उद्भव भी मैं बहुत संक्षेप से वर्णन करूंगा। उसी अव्यक्त कारण से जो सत और असत स्वरूप वाला है प्रधान से और पुरुष से महेश्वर जन्म ग्रहण किया करते हैं वे ही फिर सम्मान करने वाले ब्रह्मा के नाम वाले हो जाते हैं और फिर यही ब्रह्मा जी अभिमान और गुणात्मक लोगों का सृजन करते हैं महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और फिर अहंकार से भूतों का उद्भव हुआ करता है ये भूत और इंद्रिया एक ही साथ संप्रवृत्त हुआ करते हैं इन भूतों से अन्य भूतों के भेद होते हैं इस तरह से सर्ग प्रवृत्त हुआ करता है उनका विस्तार और अव्यव जैसी प्रज्ञा है और जैसा भी सुना है मैंने आपको पूर्व में बता दिया है उसी प्रकार ऐसी इनका अवधारण आप कर लीजिए इसको नयमित क्षेत्र में रहने वालों ने श्रवण करके जो उस समय में लोगों की उत्पत्ति और संहार कहा गया था उस समय अभृत को प्राप्त करके शुद्ध हुए ऋषिगण पुण्य लोग को प्राप्त हो जाते हैं जिस रीति से आप लोग विधि पूर्वक यजन करके और देव आदि का अर्चन करके तथा अभ को प्राप्त करके शुद्ध हुए हो फिर आयु के समाप्त होने पर शरीरों का त्याग करके कृतार्थ हुई है और परम पुण्य लोग को प्राप्त करके इस प्रकार से आनंदित हो रहे हैं ये वे भी नैमिष्य अर्थात नैमिक क्षेत्र में रहने वाले सत्री को देखकर और स्पर्श करके उस समय में अवृत्त स्नान किए हुए सबके सब, सब स्वर्ग लोग को गमन कर गए थे हे विप्रो उसी प्रकार से आप लोगों ने भी बहुत प्रकार के यज्ञों के द्वारा यजन किया है हे उत्तम द्विज गणों फिर जब आपकी आयु का अवसान होगा तब आप भी सब स्वर्ग में गमन कर जाएंगे इस महापुराण में चार पाद हैं। सर्वप्रथम प्रक्रिया है जो कि प्रथम पाद है फिर कथा का परिग्रह है फिर अनुस्वंग है और अंत में उपोध्वाद तथा उपसंहार है इसी रीति से चार पादों वाला यह पुराण लोक सम्मत है इस पुराण को लोगों के हित में रति रखने वाले भगवान वायुदेव ने ही साक्षात रूप से इसको कहा है हे श्रेष्ठतम मुने नैमिक क्षेत्र में एक सत्र को प्राप्त करके मुनिगण एकत्रित हुए थे तभी उनसे कहा उसका प्रसाद संसिद्ध हो गया जो भूतों की उत्पत्ति और तप से है। इस प्रधानी की अर्थात प्रधान के द्वारा की हुई तथा ईश्वर के द्वारा कराई हुई सृष्टि को भली भांति जान मेधावी पुरुष कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है जो भी कोई विद्वान विप्र इस ब्रह्मा जी के परम पुरातन इतिहास का श्रवण करता है अथवा श्रवण कराता है और इसका ध्यान भी करता है वह महेंद्र देव के स्थानों में अनंत वर्षों पर्यंत आनंद प्राप्त किया करता है और ब्रह्मा के सायुज्यों को प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ आनंदित होता है उन प्रजाओं के स्वामी महात्माओं तथा कीर्तिमानों कीर्ति को जो की इस पृथ्वी के ईश है संसार में प्रतिष्ठित करके ब्रह्मा के ही समान हो जाता है यह पुराण परम धन्य है यश की वृद्धि करने वाला है आयु के बढ़ाने वाला परम समरूप और वेदों की समानता रखने वाला है यह पुराण ब्रह्मवादी श्री कृष्ण द्वेपायन ने ही कहा है जो मनुष्य इस मन्वंत्रों की कीर्ति को प्रथित करता है तथा तो देवों की और भूरी द्रविण तेज वाले ऋषियों की कीर्ति को फैलाता है वह सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है और महान पुण्य का लाभ प्राप्त किया करता है और जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसका श्रवण कराता है और इस अंतिम पाद को श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है वह अक्षय और सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है कारण यही है कि पहले यह उसी के द्वारा कहा जाता है जो पुरुष इसकी निरुक्ति को जानता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है उसी भांति तीनों वर्णों में जो मनुष्य इसको पढ़ते हैं, इस इतिहास का श्रवण करके धर्म की बुद्धि हो जाती है और शरीर में जितने भी करोड़ रोमों के छिद्र हैं, उतने ही वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है शरीर में स्थित रोम कुपों के समान उतने ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में आनंद प्राप्त किया करता है फिर ब्रह्मा के सायुज्य में गमन करने वाला होकर देवों के साथ में परमानंदित हुआ करता है यह महापुराण सभी पापों के हरण करने वाला पुण्य स्वरूप पवित्र और यश वाला है ब्रह्मा जी ने ही इस शास्त्र पुराण को वायुदेव के लिए दिया था उस वासुदेव से इसकी प्राप्ति उष्णा ने की थी उष्णा से देवगुरु गुरु बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था बृहस्पति ने फिर सविता को बताया था सविता ने मृत्यु को दिया था और मृत्यु ने फिर इंद्र को दिया था इंद्र ने वशिष्ठ मुनि को बताया था और वशिष्ठ जी ने सारस्वत को दिया था सारस्वत ने त्रिधामा को दिया था और त्रिधामा ने शरद्वान को दिया था शरद्वान ने त्रिविश्च को, को दिया था त्रैयारूण ने, ने धनंजय को दिया था और उसने कृतांजय को दिया था कृतानजय से त्रिणंजय को मिला था और इससे भरद्वाज को प्राप्त हुआ था भरद्वाज ने गौतम को दिया था और उसने फिर निरयंतर को दिया था निरयंतर ने बाद को यह बताया था और उसने सोमशुष्म को दिया था। फिर उसने उसने के लिए दिया दिया था। था ने दक्ष को दिया था, और उसने फिर शक्ति को बताया था शक्ति से गर्भ में ही स्थित पराशर मुनि ने इसका श्रवण किया था पराशर से जादू करने ने प्राप्त किया था फिर उससे द्वैपायन ने प्राप्त किया था हे द्विजोत्तम द्वेपायन मुनि से इस महापुराण को मैंने प्राप्त किया था फिर मैंने अमित बुद्धि पुत्र को दिया था यह इतना वाक्य ब्रह्मा आदि से लेकर गुरु वर्गो का मैंने बता दिया है मनीषियों को प्रयत्न से इन गुरु वर्णों के लिए नमस्कार करना चाहिए यह पुराण यशस्य, आयुष्य पुण्य और सब अर्थों का साधक है यह पापों के हनन करने वाला है ब्राह्मणों को सदा ही इसका श्रवण करना चाहिए इस पुराण को जो अशुचि हो पापी हो तथा जो एक वर्ष से भी कम वास करने वाला हो उसको नहीं बताना चाहिए जिसमें इसके प्रति श्रद्धा न हो उसको अविद्वान को और पुत्रहीन को भी कभी नहीं बताना चाहिए यह परम पवित्र तथा उत्तम है अतः जो अपना हित न हो उसको भी नहीं देना चाहिए जिसकी योनि अव्यक्त है व्यक्त जिसका देह है यह काल ही गति है अग्नि मुख है चंद्र और सूर्य ही नेत्र हैं, दिशाएं जिसके श्रोत्र हैं और वायु ग्राण है वाणी जिसकी वेद है अंतरिक्ष ही शरीर है क्षिति ही पाद है तारे रोम हैं, ध्यो मस्तक है विद्या अधो भाग है और उपनिषद जिसकी कूप है उस देवों के भी देव को और जनों के जन्म स्थल को यज्ञ स्वरूप तथा सत्यलोक में प्रतिष्ठित को वरों के देने वालों के श्रेष्ठ वर को आदि महेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणत होकर नमस्कार करता हूँ